तो वा वा दे गणी गणी को उन्हें पकड़ लियो अब लड़ीर बाद मारा छोरों नहीं हुई हो तो रहेगी खा कि तू उठा के, के लिए तो वह तो को मारो चोरो और को मारो चोरो अब राम राजो भी फिर को, राजा को के आज तो कह हाँ, <clears throat> भाई के जाके जे झूठी होगी उसके सोड़ी सुबह पैर पेशी तुम्हारी सुबह पैर पेशी सोड़ी दे दूंगा अब राजा ने कहीं बेचार करो ना करो रही के मारो बच्चो तो यू भी कह रही है यू भी कह रही है मारो बच्चो तो अब उनको <स ancestral mixed> uh, oh तो मैं उनको तो बच्चों जोर पड़े नहीं दू आखिरी में गौ माता बुलाई तो राजा ने यह की जी को बेटो जी, तो तो तो जी जा पकड़के हुए बाढ़ नहीं चढ़ चढ़ लग के पासी दे दो वहीं भगत तरवार देख देखा कौन सा कहा देख राजा देख तू तो चोट नशा भी अच्छा काम किया अगर ये नशाब गलत कर दो तुम्हारा दादा की विदौलत है जहाज धर धन से हो नहीं जब से मुँह में मतलब भाई ला ला चलते आकाशवाणी में तुम्हारे बच्चो छो वादा तेबी अच्छो करियो निता दो फेंक दे या वाला को बोलो बात राजा धीर सिंह के और राजा बासक के दोस्ती थी दोनों बहुत ज्यादा अधिक प्रेम छो हा? एक दना का समय जो ऐसे हुई हो के राजा धीर सिंह घोड़ो भीड़ के सातवे बांध के और जंगल में शिकार फेरने के लिए गयो गयो अब जाता ही उन्हें सामने देखा तो असल नाग की नागण कोडिला के संगत साथ संगत करी। तो दूर से देखता ही इन देख रिकी को जुलम होगी असल नाग की नागन और वो है मारो भाई लो जमी को खम है और आज कोड़ीला के साथ में संगत कर रही है तो त्रिया जात को कोई भरोसा नहीं क्योंकि उनको लोग हाँ। बहुत ज्यादा दुखी हो हाँ, आ, और दुखी होके और राजाधीर सिंह ने ऊपर से दुसालो डाल दियो और निकल गये शिकार खेल वो तो काय को शिकार खेल वो इनको एक तो रंज में बहुत जोर से तो तीन ही तो उछरिया कोडिला के और तीन ही उछरिया है नागण के तो भनन नंदन से नागण करके ने बग्गीर, बग्गी। नहीं और राजा सिंह उदास होके और और वापस जावे के अपने चत्रशाली में जाके और सो जावे तो राजा धीर सिंह के घर से बोले की हे प्रामनाथ और भगत तो हसु हंसू रे और आज इतना उदास क्यों हो तो के रानी यही बात मत पूछे तू उठी राजा राजा की नारी ने जाके ने और राजा की के आचो थाने बनायो, जिन हमारी आज बनायो और पूरा कपड़ा फानना क्या मारी देखो तो के अच्छा तो के तो राजा देर सिंह राजा जीवत और के जे राजा भाषक में ही रह जाऊ तो मैं आपकी नारी हो सकू नहीं तो जी बस मरबू ही बेहतर अब रात के नौ बजे राजा भाषक ने नौ जोजन को झेल भर के और राजा धीर सिंह की चतुर्शाली में तो दो ही राजा रानी के बात हो रही है और राजा भाषक भी ढाड़ में जाके बैठ जाए के कब राजा की नींद लगे और कब मैं राजा धीर सिंह लू क्योंकि इसने हमारी नारी से आज बहुत बुरा काम किया तो मार नौजोजन को जेर भर के बैठे हो आम यहाँ दो ही घर के दोनों उनको बात हो रही राजा धीर सिंह के और राजाधीर सिंह के घर के घर से वाह कहे प्राण नाथ अशोक मैंने नारी ने आपकी ने क्या कसूर की हो ताकि से आप उदास हो और के रा, जात को कोई भरोसा नहीं आया को मुख देखी की फीट देखी मैंने से नीचे नीचे सरकार तो मैंने ऐसी गलती कर दी ताकि के लुगाई जात को भरोसा नहीं तो राजा राजा धीर सिंह बोले रानी असल नाग की नागण जो की वो जमी को खम्मा और असल नाग की नागण मारा भाईला की नारी आज कोडीला के साथ में संगत कर री थी अब वो राजा की बात सुन रही हो नागण मारा भाईला की नारी कोडीला के साथ में संगत कर रही थी तो रंज आयो और बहुत ज्यादा क्रोध आयो तो मैंने अठे से डाल दियो तब भाग जाऊंगा तो वे तो पर्दो लग गयो जो और ज्यादा लपट गया शिकार तो कहा को खेल मारो फंड यहाँ वहां बोड़ा वापस आयो रानी में तो मेरा चाबक से जब घोड़ा किसी उठा हो उठाता है तो मैं तो लपटे दी तो दो चाबक तीन ताब चाबक मार दिया मैंने लपटे लपटाया तो तीन ही तो उछरिया उछरिया पड़ चुके हैं कि नाणी नागन का और काम तो आज से मैं सोच की राण जात कोई भरोसा नहीं क्योंकि वो असल नाग की नागण थी और जमी का खम तो तुमकी नारी ने ने करी तो तो लगे? जी, पहले राजा बाशक ने ये नेगे राज और धन दौलत माया जखेरा जितना मांगोग आज मैं तेरे लिए दे चुकूंगा तो उठा के नहीं कहे राजा बाशा के धन दौलत माया जखेरा की मारा कोई कमी नहीं लेकिन नहीं। मैं बाशा दे दे और जो को मांगना भी आदमी हिंदुस्तान में कोई भी आदमी के लिए डस ले और मारा नाव की जब डसी बन जाए तो आदमी डक नहीं सकते तो राजा और मांग कर बस मांग ली मैंने यही मारा धन दौलत माया जै के कुछ नहीं है कमी राजा भाषा मैं यही दादा बस मारा नाव की डसी बन जावे और थारा कुल में को, कोई कोई भी आदमी सता दे और मारा नाव की डसी बन जावे तो डग नहीं सकता वो डसी आज भी धीर सिंह का नाव की कोई तो धीर सिंह के कोई थाका जी के तो वो डसी आज भी हिंदुस्तान में कोई भी अगर सरफ डस ले तो वो डसी राजा धीर सिंह के बोले उस दिन का वचन है जब किए के नदरा अन बिस्की बेल नंदरा नंदरा नारी तू बेल गाव से त्रिया थारे तीन कालजा अठोतर से हिया थारे तीन कालजा अटो तर से हिया जत्रा पीपल में पान लगिया अत्र उतर दिया ये बेगम जात है इसके गम नहीं है बातचीत शेर था तो शेर तालाब की पाल पे जाके बैठ गया बैठ बैठ गयो बेट गयो और बैठे और जे जानवर आवे जिन्ह मार मार भगाओ पानी न पे बात उन्हें का ये आता जाओ है, जे दुआ कहता जाओ और पानी पीता जाओ तो जैसे लेक तो कहीं लंडे महाराज में तुम दुआ कहो जब तो पानी पीवा नहीं तो के नहीं कह पा जाएंगे हाँ। नहीं पीवा जांग तो चलोगे प्यास हो <laughs> सुना हाँ। सुना तो फिर आए लोकरी तो लोकरी आते हैं उन्होंने लोकरी नहीं की बाबा पानी पी ले जब पानी पी पा दूंगे जब मारा कर जब नहीं तो पानी नहीं पी पीवा दूंगा के मारा पानी पीले बाद जिंगे बाद में कर डुआ तो को के पे एक दो तो के पहला कह दो और फिर बाद में पानी पीकर फिर शांति आजाग बाद में तो ने की के तारा कान में गजगज मोती सोना का और तारा चांदी सोना से लिप वहां छोत्रो तू राजो होकर बैठ पीले लोंगड़ी के आप खूब मजा से उन्हें जाके चढ़ा के पहाड़ पर पानी पी और पानी पी के खूब झाँप के खूब मजा से चल वाले तो चलते हैं फिर उन्हें की चलते हैं तो उन्हें कि तो के लौकरी एक और कह जाके तो जाती तो है पर एक और कह जाके उन्हें फेर के तारो चांदी सोना से थे तो और तारा कान में गजगद मोती सोना कार तू तो राजा के बैठो वो हमारी लोकरी के मजाकी करिए कहते हैं आ ना आती धीरे दूर चली गई वो और जाता है फिर क्यों लोकरी तू काल आगी पर आ सारी रात कटकेगी कहीं एक दो और के जा तो जाती जाती दूर दूर थारा गोबर को तो के थारा काना में बात हो के बैठोगे आपके लौकरी के के पास पड़ो तो लोकरी के पकड़ते है पकड़ पकड़ पकड़ पकड़ है है है, है, है तो वो तो घुसगी दर्द में और के लेर को लेर झूधारी लेर, लेर पकड़ बा मार बा के उनका शरीर का, का hmm. मर के नीचे बात तो तो तो एक एक एक पटेल पटेल पटेल रेवे रेवे तो माही डोकरी जो लड़को कहीं में माही लड़को दो ही रहो बया कह रहे चौरा के तुम तो कहीं के, के के पटेल जी के चरा दूंगा मु नौकरी दे भाई को कह दे तू पटेल जी का नौकरी दे दीजिए मुंह तो कहो ता तो तारो नाव कहीं रे छोरा के मारो नाव दड़ियो है कह दड़िया कहीं पटेल जी का शो काम करजे कि मारी बेशान दस पांच तो मारी बेश दो तारी बेश मजा से चरा तू कहो पटेल सुन ली कह आखिर में रोजिना सराब मोज माने तो दिन को जो समय छोरा पटेल की का रोज तो मशीका मेल दिया, और मज़ा से के पटेल की तलाब तो में, में पटक देते थोड़ी घनी दो मेला मेले तो गन्ने बांध दे एक दिन को हो जे पटेल के जीरा नहीं चरा पटेल जी हो के के के मारी रे भाई के, बात है चराओगे तू अरे पटेल जी अच्छा अच्छा घास में तो मुंह चरा मुझे कहा ले मुंह बरडा में तो काम करते चौरा क्या मारो बारा बीघा खेत है अब का तो राम बारा जी का खेती मैंने नपटा दियो जंगल में शरीर जब भी दुबली की दूबड़ी की बात कहीं हो एक दल को समोज हो गयो की आज के मुंह जाऊंगो कसा चरा हुआ देखिए भेष्या एक दिन चलोग्यो चलो चलो पटेल तो उनकी तो कमल का खेत में सर पटेल का पटेल की जे, के लगा के में पटकने जे। अरे अरे मां सो जी के लगा में अरे अरे सो तो दनात को अरे निकली पकड़ता पकड़ता निकली भग दड़ियों तारी दूध चूक बेटा के मारी बेशा के भेसा तो मार दे मारना की उठा के थारी मारी मने लोग ने आखिर मन निकी करे गई जी जी खाई बेटा के कैसे मुंह यो बेटा के बेचारे चामो माता धरके ले, mm. uh. ले, ले, ले, ले, ले, ले गयो तो बजार बजार गली गो लो चामो लो चामो लो चामो चाम लेना मत नही पाचो को पाचे आता आता रात पड़ गयी हुए रात पड़ता है तो वहां जंगल में मतलब एक बड़ो पीपल सो, तो जान पचली रात का नी चार चोर आया चोरी करके तो चार मोटा मतलब ले आया वे बांध के एक चोर ने की सुनोरू भाई हो के बरोबर पाती पट लियो और हो चलियो, और नंबर जाओ जाने का अभी मौको है अतना में ऊपर से चामड़ो छोड़ियो तो वो खड़ा खड़खड़ खड़कड़वा खड़, खड़, खड़, खड़, लग गया तो उतना मैं एक चोर बीजी घर की भग चला कोई चार ही चोर छोर छोड़ के माया धन नेग के अपने जान बचा के लेके चला गया चामड़ो तो फेंक आयो दड़ियो और माया लेके गन्ना आओ अरे जी जीजी जी जी कही बेटा के ऐसा काम कर तू के पटेल की ताकड़ी लिया क्या तू का अरे के माया तो लो गो के मुँह कहां से लिया ये माया तू के माया तो के चामो बीच के लिया आयो के मुंह के आटेल पटेल के खाही है था खाई तो करेगी तो तो अरे मारो चीने ये चामा बेच के कहा के से लिया कही मायाधन अरे पटेल जी के वो थाने की चीने में बेचा ये चामड़ा बेच के लिया तो के? जब तो मुखो अरे तो को थारी माँच थारी होती मा है उठा कर निकी वड़ियों उठा कर आग लगा दी आग लगा के तड़का यारड़का ती जी, जी कहीं बेटा करी कह गद्दी ले आऊंगे मुंह करे गो का जाऊंगा मुंह के आओ कर कर कर बानी कौन ले ले लेगा बानी को कहीं के तो ये कभी ले लिया तो बेटा कर आगे मैंने भैया में ले गए के ले आयो, गेले तो एक शेट, तो आके जी बर लेठानी आ रही जाऊंगी मुँहता की के जी शेट जी शेट जी के जी कही हमारी बही ने बठा लियो के छोरा कहे अरे वहां तक बैठेगी करियो बाड़ो लिए जे ले लीजे के तू कदे जेड जी नी तो मु करियो ल्यू अन नी बाड़ो ल्यू काई नी नी ल्यू के भले एक दो कोस दो कोस ता तो अछा ही बिठाज्यो पर देख लीजो के मारी गदेड़ी में कर देख एकटा मोरा भर रिये और काई काई पादवा दियो और काई मटर गियो तो फिर कर मु तो व सतनो को तो नंतर बिंगोर भाई आ कने पादवे के बैठा ली तू तो के बैठा के उन जगल लिए देता नहीं किल तो गया पर हुँ. मैं देख ले खो को बोरा ठी रहे ठीक है दादा भाई हुई जही घनी भरूंगो अरे तू रिपोर्ट देगा मज जाओ बोलो बेचारो जितनी अरे माया तो लूंगो वहां से ले आयु तू माया के नहीं पटेल ने पाड़ी चीनी माया ले आयो मुखब होगी लेबा चली गई डोकरी पटेल माया ले आयो कह देखी चल के माता जी की भैया वो मेरी माया ले आयो कड़िया तू के पटेल जी था वो थाने टापरी बाड़ी थी आयो क तो बाढ़ियाड़ को घर दो पटेल को तो भैया आग लगा दी पटेल ने आग बाढ़ के ठंडी भी दो चार दिन में भैया सारा शेर में फर फरा के बेचारो <laughs> हर हार खाके और कोई भी नहीं तो अब हाँ। कहीं हो रो है वो अपना हाथ नहीं आ रही समय जो गो मुकड़ दी दरिया धोती चीज गांट बांध के दरिया जी तो अरे कुआजी पहाड़ पे ले गया पटेल तो धर के और वह तो पहाड़ पे धड़ियों चले गयी और राम के टट्टी हो के। अतने तो रही थरा रही चो अरे भाई होगा कोई कोई दादो है जे के दो करा मारते ये खुद भी जे दोया करा रही जो मुँह नहीं कर रही हूँ अरे तो के मैं बांध दिया दो लोग अरे दादा भाई के दो लोग वह तो छूट गयो अर वहा जे निकीन गांठ बांध दी अरवा छेड़ा लेके अरवाओ पटेल आयो हाँ हाथ पोके हाथ पान फिर पटेल आके गोवा में पटक दिया गन्ना आगे पटेलो चरा तो चरा तो चरा तो चरा तो धना गन्ना अरे कीजी कैसा बेटा पटेल को कह के अक्राड़ो लिया के काई करेगो कु कर कर कर में चेड़ <laughs> के, के पटेल पटेल कर जी के जी जी दीजो नरी बाग ने से ले आयो कूह देखो आके देखे यहां की साँची बात है अरे पटेल जी तारो ना ता तो तो तो तो के के <laughs> कहो पटेल जी के लिया होगा तू पटेल की तो पटेल की गांठ के गांध बा <laughs> कुछ भी नहीं रखना का जी जी अगर मेहनत मजूरी करके पेट भरे हुए तो एक दिन को समय जो जी मैं दो पांच रुपया तू दे दे के? के काई करे करेगा बेटा दो जना आगे जा रहा तो दो जन आगे जा रिया तो निकल अरे को माँ भी जा रिया गाँव जा रही तो अरे मुझी तो आ रही लाल दार ही चला कहो अब बोलता बतलाता बोलता बतलाता बोलता बतलाता वो चलिया गया चलिया गया तो ये गाँव आ गयो तो गाँव आता है अरे अशु काम करो कर तो आऊंगा थोड़ा सा आखिरी में नी करो के नूने शिवडा लगा से कह दिए सेठ जी के माए अशोक काम करोगे तो आड़ी लगा लो गए लगा लियो भाई कतरा जनाता तीन जना है तो तीन जना तो लग जाओ रे भाई पांच जना उन्होंने भेड़ा कर लिया भेड़ा करते लगा पड़ी करके तीन हजार रुपया दे दिया तीन हजार रुपया दे, दे के कितना जना के तीन जना के दो कहा है के दो वो बैठे हुए मुंडा से हुआ कह रे के थाका भी लिया हो के मुंह के कहे महाका भी लिया के, के वो दे के अब ने के भाई भाई का का लिए थोड़ा भी दे दियो को को तोल होगा भैया है तो लेके जाओगे काम बत्तो करो मारो के काम बत्तो के ताहली लग मारे काम करा गय अर्श बाजार में आर वारे करे कहीं सुने जली बैली लाडू लिया मतलब पूरी चीज उन्हें ले ली देखे आ नंदी का घाटा पर जान बेचो तो उन्हें चोड़ा करके मतलब खा खाबा लग गया तो ये एक राजा का कंवर राजा का कपड़ा धोबन दो री कपड़ा तो वह वो ध्यान से चित आत्मा बोली कहीं खा रही हो रही तो कह रहे खांसा लाया, लाया के ये तो भाई का लाया वहां नरा के बेता बेहता जा रिया नंदी में नरा बेता बेहता जा रिया के ये, ये गांठ तू भी उठा ला के खतना जा रही करा जा रिया, के जा रिया तो के, तो भी चली जाओ कहीं चली जाके तो चली तारे के ना वो कहीं के मरना दोपहर का दोपहर के अरे ये कपड़ा की नकार राजा का कपड़ा है कई परवाह मत करे मुंह बैठी मुंह बैठे हो गए तो ऊँचे पहुंचाई का चाचा कपड़ा लेके आ चलते हो गए लोग अरे तो पटेल जी के ये कपड़ा मारा थोड़ा है तो गुड़का अरे का नंदी में नरा बेटा बेहता जा रहा जी मैं तो थोड़ा सा उठा लिया के अरा बेता बेता बजा रिया मारा बाप कपड़ा तो तो तो तो के यार के लिया के लिया यार के जावे तो के तो के, यार के यार यार यार लिया लिया कर या घोड़ी बंदी मो नाव घर है तो के ओ, तो दे जाओ घोड़ी में घोड़ी में बैठ के चल तो हो चलते होता राजा को रिपोर्ट साहब के घोड़ी तो तो, तो तो उनकी उनकी घोड़ी है रहे फिर आगे चलता चलता चलता चलता चलता चलता चलता एक मतलब मा टोकरी जा रही है उनकी झोरी लार जा रही ले जा रही है घोड़ो घोड़ी तो चोरी चोरी जी जीजी के के के के के मेरी तू कहीं घोड़ा पे धीरा धीरा के के ले जाऊंगा कहा बैठा लेके बाबरी कोई बात क्यों डर नहीं है तो फिर बैठा ले बैठा ले बेटा गोड़ी पे बैठा के अरे का उम्र चलियो लेराध फरादराज कैसे बच्ची ले गया तेरी बच्ची कौन ले गया जुवाई जी तो जुवाई जी ले गया तो उसकी वोट थी भाई जा ए जे तारी मां थाजी के अभी गजब होगी के हम ना भैया सो बताओ अब चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया जाता चलता जाता वो तो कुछ ठकड़ की नगरी छी हमरा की नगरी छी तो वहां जान पहुंचो अरे के राम राम के राम राम भांजा के राम राम अरे के राम राम मामा जी अरे गनरोदन आदगियो नि पलाडियो ने वो भी ठक सब ओटड़ी का श्री राम तो बाहर चल जाओ तो कहीं फिर फिर तो दे दियो मतलब घी की रोटियां अच्छी अच्छी का देख भाड़ जा कहीं भूत देत भी खीर दंद जन से भी ताए वे रात में एक बात कह दिया माँ तो माए चगा लीजिए तू एक किलो दो मच जा हो में चाला के आधी रात की फिर आगे हुए तो, आग तो।, तो।, तो मतलब वो नाश तो रहे मटका में तुम तो मटका में भी हंक दियो हंके नशे तो हो गये धीरा से वो फुरिय घोड़े घोड़ी पेरे ले <laughs> अब अब और काम कर जाऊं ने के दूरी तो हो को तो तो तो तो तो बुज़ी का जीजी के के तो के, तो तो के मारो मारो ब्याह ब्याह ब्याह हुई नहीं बेटा भाई देख तू मन कर दे तय तो मार फैर मुंह अब जीजे ने जानी के आप बदल गए मारो बेटा काम करो तू तो काम बतो कर के तारे कान लाडी लेवा जा रही है तो कहो आके तो काम पे ये खजूर काट के। खजूर काट के पड़ा पड़ा के खजूर भीतरे ऊंधेरा में घने कपड़ा जनाद की जीजी आई के जीजी के के, के हो बेटा के कहा है के घर में बैठी कहते मोदी खो गो कह के अरे बेटा तो मत दिए आप तो तो कर कर तू इसे अलवा लगी हुआ तो, तो बेचारी खजूर की चीज बोले कह बोलेगा बोले बोले बोलता बोलता बोलता बोल हारी खा लग बोल बोली नहीं हुआ तो उठाकर उठाकर उनकी लाद की दे पाड़ी उन्हें आखिर तो <laughs> मैं मैंने पहले की आ जाके तो <laughs> <laughs> बेटा के तड़के बोझ देगा इसे हो क्या मैं निकली बस हो तो जो सो तने हो गयो तने होता है के माजो दी के तड़के जीजी बता के वा के बेटा का ढूंढ लिए के उठा के अर कणा का फेंक दिया हुआ हजी के जीजी कर यही चीज या रात भर तो यही चीज मैंने तड़ो लगा के सो कशा हिट की के बेटा का कणा कशा हिट की तो के थारी माजो तो बेटा के किनकी रसगी हो के असी लाकड़ी लिए के अरब गयो चल गयो गैले गैले गैले गैले अबे औरे अबे औरे बकता बकता बेचारी काणा कहां से बह जाई छी अरे कह भी रे कह अरे कह भी रे अब भी बोलेगी वो तो बस दूसरा की भैर मार के मैं से बोल रहे तू बोले ही नहीं कह आखिरी नंदी चीज नंदी का रेत मैंने की आय मारी आयर मारी मारता भैया चाम दूसरा की चीज इतने मुझे अब गोटे बैठी होगा तो सही सुनो अब बैठो एक आदमी आयो ऊंचे से अब वो रात पढ़ गई रात पढ़ता नहीं कि नहीं एक आदमी आयो कह क्यों रेगा अरे कही यारे यहाँ बही मैं से बोले नहीं कौड़ी जी तो कह अतना मत मुने देख अरे कही तो ले क्यों कह कौन अरे बटिएगा ले क्यों कह अब की के नहीं, नहीं। के की के नहीं। के की ये जो होगी के मारी मर तो तो नहीं कह ले ले आप गए भजो भजोरे भजोरे भजोरे भजोरे भजोरे भजोरे भे भरे भजोरे महाराज ने किनिए महाराज ने किनिए पूजा पूजा पूजा करवा करवा मंदिर मंदिर करके जा रही है है जो की की की तो नहीं नहीं नहीं नहीं कि युवा उठा के मार मार दी मुंह हालत हालत करता भैया भगवान ने सोची फिर ब्राह्मण को भेग भरके भगवान आर जितना मत लायो जबू के छाँटा देखे के आज ब्राह्मण खड़ो कर